महाभारत कर्ण पर्व सप्त पंचाश्त दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन देना और अस्वस्था की प्रतिज्ञा संजय दुर्योधन तणम उपेत भरत अब्रविभद्र राजम च तथे व्यास पार्थिवान संजय कहते हैं भरत श्रेष्ठ तदनंतर दुर्योधन कर्ण के पास जाकर तथा अन्य राजाओं से बोला यद इच्छय यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार रूप युद्ध बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ है ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रि गण ही पाते हैं है सदृश क्षत्रियूराणाम युद्धताम युधे इष्ट भवती राधेम राधानंदन अपने समान बल वाले सूरवीर क्षत्रियों के साथ रणभूमि में वाले को जो होता है वही वह संग्राम हमारे सामने उपस्थित है हत्वाच हवा च पांडवा युद्धेम्स निहता वापर युद्धे वीर लोकमत तुम सब लोग युद्ध स्थल में पांडवों को वध करके भूतल का समृद्धशाली राज्य प्राप्त करोगे अथवा शत्रुओं क्षत्रि हर्षाह नादानु क्रोशन वादि दुर्योधन की वह बात सुनकर छत्री श्रोमणी वीर हर्ष में भरकर सिंहनाथ करने और सब प्रकार के बाजे बजाने लगे तथा दुर्योधन बले तदाम तदनंतर आनंद मग्न हुई दुर्योधन की उस सेना में अश्वस्थानमा ने आपके योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए कहा प्रत्यक्षम सर्वसैन्याम भवताम चाप्य पश्यता मम पिता धृट दुम समस्त सैनिकों के सामने आप लोगों के देखते देखते जिन्होंने हथियार डाल दिया था उन मेरे पिता को धृष्टु ने मार गिराया था सतेनाहम अमरषेण मित्राथे चा पी पार्थि सत्यम प्रतिजाना भी तद वाक्यम में राजाओं उससे होने वाले अमरस के कारण तथा मित्र दुर्योधन के कार्य की सिद्धि के लिए मैं आप लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ आप लोग मेरी यह बात सुनिए धृष्ट अनितायाम प्रतिज्ञायाम नगम अम मैं धृष्ट दुम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा यदि यह मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति ना हो अर्जुनो भीमसेन रक्षित अर्जुन और आदि जो योद्धा रणभूमे धृष्ट दुम की रक्षा करेगा उसे मैं युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा एवं तथ सर्वा सहिता भारती चमुह अभ्य द्रवत कौन ते त था पांडवा अश्वस्थाम के ऐसा कहने पर सारी कौरव सेना एक साथ होकर कुंती पुत्रों के सैनिकों पर टूट पड़ी तथा पांडवों ने भी कौरवों पर धावा बोल दिया धावाजान भीम रूप जनक्ष राजन रथ यूथ पतियों का वह संघर्ष बड़ा भयंकर था कौरवों और सिंधियों के आगे प्रलय काल के समान जनसंहार आरंभ हो गया था तथा प्रवित्ते प्रहारे भूतानि सर्वाणि आसन समेतानि क्षमा तदनंतर युद्ध तन में जब भीषण मार काट होने लगी उस समय देवताओं तथा तो अफसराओं सहित समस्त प्राणी उन नरवीरों को देखने की इच्छा से एकत्र हो गए थे दिव्य दिव्य स्वर्म हो नपसरस अबाकि रणभूमि अपने कर्म का ठीक ठीक भार वहन करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रमुख वीरों पर हर्ष में भरी हुई अप्सराएं दिव्य हारों, भाति भाति के सुगंधित पदार्थों एवं नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की वर्षा करती थी समीरब्य गर्वान अक्षा निषेब्यमाणा तो नोधा परस्परघ्ना धरणीतु वायु उन सुगंधों को ग्रहण करके समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में लग जाती थी और उस वायु से सेवित योद्धा एक दूसरे को मारकर धराशायी हो जाते थे सा दिव्य मैरव क्यम सुवर्ण पुखे चरचित्रे नक्षत्र संघैरव चित्रिता चितिर्पभ्योधर विचित्र दिव्य मालाओं तथा सुवर्ण में पंख वाले विचित्र बाणों से आच्छा और श्रेष्ठ योद्धाओं से विचित्र शोभा को प्राप्त हुई वह रणभूमि दक्षत्र समूहों से चित्रित आकाश के समान सुशोभित हो रही थी तथोअर इक्षाद पिछाद वादे वादित्र घोषमा घोषणा चित्र समाकुल संहार तत्पश्चात आकाश से भी साधुवाद एवं वाद्यों की ध्वनि आने लगी जिससे प्रत्यंता के टंकारों और रथों के पहियों के घरघर शब्दों से युक्त वह संग्राम अधिक कोलाहल हो उठा था, था। इस श्री महाभारती कर्ण पर्व अस्वस्थाम प्रतिज्ञायाम सप्तपचाशत तमोध्या इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अश्वस्थाम का प्रतिज्ञा विषय सत्तावनवा अध्याय पूरा हुआ